जय सुधनुमान की जय की जय <coughs> <coughs> <coughs> दो एक सौ सोलह के बाद नुतात येय कहानी समुजत बन जायुहांस जीवय विनाशी चेतनयमल सहज सुखरासी बंदे हुई जड़ चेतन ग्रंथि परी गयी जज त मृषाछूत थी कठिनई तब ते जीव भय संसारी झूटन ग्रंथि नई सुखारी सुख पुराण बहु कहे उायी झूट अधिक अधिक रुझाई जीव हृदय तम मोह विषेक ग्रंथ छूट किमि पर दे अस संजोगई सजब करी चिदो निरूवरई शास्व श्रद्धाधेनुसुहायी जो हरिकृपा हृदय शाई जप तप व्रत जमनीयमय पारा जे सुति का सुबधर नयचारा नृत्ति ते तृणहरित चर जब गाय भावगक्ष सुसुताय पिहाई नो निवृत्ति पात्र विश्वासा निर्मल मनयीरनजदा परम धर्म मय पुई भाई अब तय अनल काम बनाई दोष मरुत कर क्षमा जुड़ावे धति समनु जमा जमावे विचार मुदिताचार दमयधारुरज सत्य सुबानी तब मथि कालि नवनीता विमल विराग सुभग सुपनीता जोग यदिन करी प्रगत तब कर्म शुभा शुभ लाए बुद्धिशिरा वई ज्ञान घृत ममता मल जर जाए तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद पाए भरी धरे दृढ़ समता दिय बनाए तीन अवस्था तीन गुण ते कपासहारी पुनी बाती करे सुगाड़ी दीप तेज रास विज्ञान में जात ही जासु समीप जर ही मदादिक सल सब सरो श्याप रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय लोग संतन की जय कल देख रहे थे कि जीव क्या है उसकी समस्या क्या है और उस समस्या से वो कैसे छूटे ये बातें कल विचार हो रही थी तो हुआ कि जीव है ईश्वर कांश है ईश्वर तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है लेकिन जीव अल्पज्ञ है ईश्वर की जो उपाधि माया है वो शुद्ध सत्व की उपाधि है इसलिए ईश्वर तो अज्ञान में नहीं पड़ता ना बंधन में पड़ता है लेकिन जीव की उपाधि है मलिन सत्व है इसलिए वो हो अज्ञान में भी पड़ता है और दुख भी पाता है बंधन भी होता है उसे ये जीव का जो बंधन अज्ञान जन्य है अज्ञान जन्य बंधन के माने उसे बांधने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है बल्कि स्वयं व अज्ञान के कारण से अपने आप को बांध है अनात्मा से बाईजगत की वस्तुओं में आ सकती है तो उनको पकड़े हुए है शरीर में आ सकती है तो उसको पकड़े हुए है मन बुद्धि को आ सकती है तो उसको पकड़े हुए है बस ये सब अनात्मा है इनमें ममत्व का भाव रखे हुए अहम का भाव रखे हुए यही जीव का जो है वो हो, अज्ञान जन्य बंधन है तो कहते हैं गोस्वामी जी की झूठा है ये तो हूँ छूट नहीं हालांकि है झूठ ये बंधन लेकिन छूटना फिर भी मुश्किल है झुंठा बंधन जब बंधन ही नहीं है झूठ का बंधन है तो बंधन एक्चुअली है नहीं है लगता है बंधन है लेकिन फिर भी बंधन लगता है तो भी ये ही बंधन बड़ा कठिन है ये जल्दी छूटता नहीं है तो कहते हैं ये छूटे कैसे बंधन जब तक छूटे न बंधन तब तक जो वो जीव सुखी नहीं हो सकता उसे अपने आत्मा का आनंद अपना स्वरूप जो सुख जीव है चेतन अमल सहज सुख अपना तो स्वरूप है उसका बोध उसे नहीं हो पाएगा जब तक अविद्या का रूप क्या बना कि जड़ चेतना पड़ गई जड़ और चेतन की इस प्रकार से गांठ पड़ गई यही उसकी अविद्या है माने यद्यपि जीव है चेतन अपने आप में चेतन अमल सहज सुख राशि आनंद स्वरूप है चेतना स्वरूप है सत्स्वरूप है लेकिन जीव ने अपने आप को शरीरों के साथ में सुनम काल शरीरों के साथ तादात्म कर तद्रूप मान लिया तो बस उसमें यही गंती पड़ गई उसकी जड़ शरीर चेतन नहीं हो सकता लेकिन चेतन आत्मा शरीर को जड़ मान करके तादात्म करके शरीर को ही अपना भाव माने लगे ये अविद्या जी को जो है बंधन में डाले हुए तो ये जड़ और चेतन भिन्न भिन्न लक्षण के है जड़ हम नहीं है हम चेतन है इस प्रकार के अलग अलग करके दोनों वस्तुओं को विवेक के द्वारा अपने अंदर में देखे कहते ये काम बहुत कठिन है कहते हैं जल्दी समझ में नहीं आता क्यों <coughs> कि जीव के हृदय में तम विशेष विशेषतम होने, होने के कारण अज्ञान अंधकार होने के कारण से जड़ता के लक्षण चेतना के लक्षण अलग अलग न दिखाई दें नहीं ये ग्रंथ तो खुले तो कहते हैं कैसे खुले कहीं जब प्रकाश हो तब खुले उजेली में खुल सकती है तो उजेली के लिए दीपक चाहिए तो वो कहते हैं देखो दीपक कैसे प्राप्त हो जैसे दीपक में गांठ खुल सकती है उसी प्रकार से ज्ञान के प्रकाश में ये जड़ और चेतन का भेद विवेक हो और ये पता लगे जो शुद्ध चेतन तत्व तो है वही अपना स्वरूप है ये शरीर प्राण मनोबुद्धि यह सब अपने स्वरूप नहीं है ये अनात्मा है तो ये बात समझ में व्यक्तित्व तो आ गए अब यहाँ तक तो बात कल हुई अब कहते हैं कि ये है ग्रंथ की तत्व हो सकती है जब भगवान की कृपा हो ईश्वर की इच्छा से परमात्मा की इच्छा से वो तो परमात्मा के तो जीवों को सहायता करते ही रहता है तो जल कभी अवसर आगे कि वो परमात्मा जीव को अवसर प्रदान करे तो फिर क्या अवसर प्रदान करेगा वो क्या कृपा करेगा वो आगे बताते हैं कि ऐसी ऐसी कृपा करे तब उसके अंदर जो वो हो ज्ञान उदय हो अब देखो ये ईश्वर की कृपा वास्तविक ईश्वर की कृपा यही है कि वो जीव को इस प्रकार के उपस्थित ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दे ऐसे भाव उत्पन्न कर दे जिससे कि वो अपने बंधन से छूट जाए आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए मुक्त हो जाए ये भगवान की कृपा है संसार में जैसे बहुत लोग आसक्तियों को बहानी वाली वस्तुएं जो मिलती रहती हैं, उनको भगवान की कृपा समझते हैं कि देखो तो भगवान की बड़ी कृपा है इतना धन और मिल गया भगवान की कृपा है ये वस्तु और प्राप्त हो गई भगवान की कृपा है ये प्राप्त हो गई तो जो जो उसे प्राप्त होता जाता है उसमें समय उसका तादात्म बढ़ता जाता है ममत्व बढ़ता जाता है तो ममता का बढ़ना ये कोई भगवान की कृपा नहीं भगवान की कृपा तो ममता छोटे अपने आत्म स्वरूप का बोध हो अपने सब स्वरूप में स्थित हो तब ये भगवान की कृपा है तो कहते हैं अस संयोग जब ईश्वर जो है ऐसा संयोग बनावे माने बना जीव कैसे बनावे वो तो स्वयं ज्ञान में है तो काय को संयोग बनाए वो न बना सकता है उसे इतनी नहीं है तो ईश्वर की इच्छा से जब संयोग को प्राप्त हो तो तमो कदाचित स्वनिर्वरई तो भी कदाचित के अब जीव बड़ा सावधान हो तो भले अपनी हृदय की गांठ खोल ले लेकिन ईश्वर ने तो अवसर दिया लेकिन जीव उस अवसर का उपयोग ही नहीं करता तो कहां से खुली जाती गांठ जैसे भगवान राम ने अयोध्या वासियों को जब उपदेश दिया तब का देखो ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया शास्त्र प्राप्त हो गए गुरु प्राप्त हो गए इतनी सुंदर बुद्धि प्राप्त हो गई ये तो सब ईश्वर की कृपा है अब वो व्यक्ति स्वयं अपने आप प्रयास न करे जो न तरई भव सागर नर समाज है सुखा है मनुष्य अगर इस प्रकार का सब साधन मिल जाए और फिर भी संसार संसाधा पार पा तो ये तो फिर उसकी भी तो गलती है जीव की भी उसे भी तो सावधान रहना चाहिए कि जो अवसर प्राप्त हो तो अपना उद्धार भी करे प्रयास करे स्वयं तो अब ये कहते है कि तब कदाचित सो निर्वी कदाचित कह करके संदेश दिखाया कि देखो कि तब भी जो वो हर कोई व्यक्ति तो ऐसे अवसर तो को प्राप्त होते हैं मनुष्य प्राप्त हो भगवान ही कृपा है ऐसे तो अवसर सबको प्राप्त होते हैं लेकिन उन अवसर का उपयोग कहा करता कोई है कोई व्यक्ति लापरवाही बरत देता है मनुष्य सभी बीत जाता है और फिर जैसे के जीव रहेगा, गया वही बंधन वही दुख के लिए सब कहते हैं कि उपाय बताते हैं कि करके क्या है कि सात्विक श्रद्धा भिन सुहाई अब भिन की बात आती है गाय से शुरू करते हैं यहाँ पहले गाय प्राप्त हो अब जैसे घी वो और तो घी का तो दिया जलाया जाता प्रकाश हो तो इधर दृष्टांत में तो घी का दिया है और इधर है ज्ञान तो ज्ञान और घी के दिया का जलना दोनों एक समान है ये दोनों की तुलना करके दिखाते हैं ये रूपक अलंकार है और सांग रूपक है मैंने एक के बाद एक के बाद एक अनेक तुलना करते चले रहे हैं और उनको सबको दिखा करके कि देखो ये ज्ञान दीपक के समान है अब दीपक जलाने के लिए घी चाहिए और घी प्राप्त करने के लिए दूध दही चाहिए और दूध दही प्राप्त करने के लिए गाय चाहिए तो अब यहाँ क्रम से यहाँ तो शुरू करें कि अगर आखिर अंत में दीपक जलाना है तो शुरू तो करें गाय से पहले गाय हो पर उसको दूही जाए घी निकाला दूध निकाला जाए दही बनाया जाए घी बनाया जाए ये सब काम किए जाए तो वहीं से शुरू करते हैं किसी प्रकार से इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर भी हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो उसके लिए भी कुछ प्रारंभिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है ऐसे नहीं की एकाएक जब व्यक्ति ने चाहा तो ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ज्ञान ज्ञान ऐसे व्यक्तियों को जो अनधिकारी व्यक्ति उनको ज्ञान रुचता भी नहीं और पछता भी नहीं रुचता नहीं के माने हैं कि उनको सुनाओ ज्ञान तो उनको अच्छा ही नहीं लगता अब नहीं कि मैंने सुन भी लेंगे तो उनके हृदय में बैठता नहीं तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते उसको उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते तो ये इसके लिए व्यक्ति को अधिकारी होना चाहिए पहले से तब तो उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो तो अधिकारी होने के लिए कहाँ से शुरू करते हैं कहते हैं कि देखो कि सात्विक श्रद्धा भेज सुहाई जैसे पहले गाय की आवश्यकता है ऐसी सात्विक श्रद्धा की आवश्यकता है श्रद्धा गाय श्रद्धा अभी श्रद्धा की बात तो बालकांड के पहले श्लोक से दूसरे श्लोक से कहते चले आ रहे हैं बाहर पर कहा देखो श्रद्धा जो है वो हो पार्वती हैं विश्वास है, है भगवान शंकर जी हैं है ये जब तक कि हृदय में न हो तब तक भगवान हृदय में बास करते हुए भी उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती नहीं? अभी कहते हैं कि यहाँ पर वो श्रद्धा ही से शुरू होती है श्रद्धा का तात्पर्य है गुरु के वचन और शास्त्र के वचनों में विश्वास इसका नाम श्रद्धा है ये सब तो पारिभाषिक शब्द है श्रद्धा का अपना विशेष अर्थ है, है अपने जो है वो विश्वास का अपना विशेष अर्थ है हर जगह विश्वास हर जगह श्रद्धा शब्द सर्ध का प्रयोग नहीं करते जो शब्द जहाँ का है वहीं तो का प्रयोग करते हैं तो श्रद्धा शब्द का तात्पर्य है शास्त्र और गुरु वचनों में विश्वास और ऐसा जिस ऐसी जो श्रद्धा है वो सात्विक श्रद्धा कहलाती है श्रद्धा तामसी भी हो सकती है श्रद्धा राजसी भी हो सकती है ये तीनों प्रकार के श्रद्धा का वर्णन गीता के सत्रहवें अध्याय में भगवान ने किया <coughs> सामसी श्रद्धा हो तो भूत प्रेतों के लोग पूजा करते हैं <coughs> राजसी श्रद्धा हो तो यक्ष गर्वों की पूजा करते हैं सात्विक श्रद्धा हो तो देवताओं की पूजा करते हैं तो श्रद्धा का विषय जो है वो जैसे जैसे बदल जाते हैं श्रद्धा होगी तो श्रद्धा अनेत्र होगी फिर शास्त्र में गुरु के वचन में नहीं होगी से श्रद्धा होगी तो अनेत्र श्रद्धा होगी शास्त्र वचन में गुरु वचन में श्रद्धा नहीं होगी लेकिन जो श्रद्धा जिससे कि व्यक्ति आगे चलकर के ज्ञान प्राप्त करे मुक्ति प्राप्त करे उसके लिए जो श्रद्धा की आवश्यकता है वो सात्विक श्रद्धा होने चाहिए सात्विक श्रद्धा के मान जब सप्त गुण व्यक्ति में अधिक हो उस सत्य गुण के प्रभाव से जब मन बुद्धि में श्रद्धा उत्पन्न हो तब सात्विक श्रद्धा हो अब सत्यगुण आवे पहले ही से तो इसके मन सत्यगुण भी पहले होना चाहिए और सत्यगुण से प्रेरित हुई श्रद्धा होनी चाहिए आ, तो सत्यगुण से प्रेरित होकर के श्रद्धा आवे तब वो रामचरित मानस गीता भागवत जैसे ग्रंथों का फिर वो श्रवण करे ये श्रद्धा की बात हुई है नहीं श्रद्धा होगी तो इसे दूर भागेगा अगर श्रद्धा तमुगुणी होगी तो दूर भागेगा रजुगुणी श्रद्धा होगी तो इनसे दूर भागेगा यह सत्गुणी श्रद्धा होगी तभी शास्त्रों का अध्ययन करेगा इसलिए कहते श्रद्धा भी हो लेकिन सात्विक श्रद्धा हो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों वहां जो श्रद्धा है वो श्रद्धा से क्या तात्पर्य है माने वहां पर श्रद्धा के साथ में सात्विक विशेषण नहीं है लेकिन यहां आकर के पता लगा कि श्रद्धा के साथ में सात्विकता क्यों निकाई तो कोई बात कहीं है कोई बात कहीं विस्तार होता रहता है समस्त शास्त्र को बार बार पढ़े तो उसमें जो ज्ञान अर्जित होता है जो बात समझ में आती है उसमें जोड़ते जाए जोड़ते जाए जोड़ते जाए जो तो सब जगह के पढ़ा मिला करके पूरा का पूरा चित्र में बात बैठे एक ही जगह सारी बातें नहीं कही जाती शास्त्रों में जगह जगह कहीं कुछ बात कहीं कुछ बात इसलिए सात्विक श्रद्धा भेन सुहाई भेन और सुहाई जो उदाहरण है ये भी सूचित करते हैं कि श्रद्धा सात्विक श्रद्धा क्या होती है भेन को माने तो गाय है लेकिन गाय के परवाची शब्द जो है वो भी अलग अलग अर्थ देते हैं भेन के माने है जो ब्यायी हुई गाय हो उसे भेन कहते हैं और सुहाई धेनु कैसी होगी जिसकी बछड़ा भी हो हाँ? हाँ? माने ग्याई ब्याई हुई गाय हो और बिल्कुल पहली दिन की ब्याई न हो दस पांच दिन ब्या करके बीत गए हों और उसके बछड़ा भी उसके साथ में हो ऐसी जो गाय होगी तो वो धैनु सुहाई हुई हाँ? इसके माने सात्विक श्रद्धा जो होगी तो अब सात्विक श्रद्धा में भी एक गुण होने चाहिए सात्विक श्रद्धा में श्रद्धा हो तो श्रद्धा और शास्त्रों में गुरु में जो श्रद्धा का भाव हुआ वो तो श्रद्धा का भाव हो ही हो लेकिन आगे चल करके इस श्रद्धा से कुछ उत्पत्ति भी तो हो अब गाय जो दूध जाय ना हो ठंड गाय हो खड़ी हा? तो चाहे इतनी बढ़िया सफेद दिखाई दे चाहे काली दिखाई दे चाहे लाल दिखाई दे चाहे तगड़ी दिखाई दे चाहे गोल दिखाई दे दूध देने वाली गाय कुछ सुहाई बिना दूध वाली गाय कुछ सुहाई गाय तो कुछ नहीं सुहाती उतरे जैसी तैसी ऐसी के साधारण गाय गाय मात्र है लेकिन गायों में भी सुंदर गाय जब गाय दूध देने वाली गाय हो सब सुहाईगा ऐसी श्रद्धा जब आगे फलवती हो तब श्रद्धा तो श्रद्धा है कोई कहे मुझे तो गीता से बड़ा प्रेम है लेकिन गीता के एक अक्षर पढ़े नहीं और उसमें गीता का जो ज्ञान है उसमें से कुछ निकाले नहीं तो ऐसी श्रद्धा से क्या होता ठंड श्रद्धा उसमें से कुछ निकलता ही नहीं इसलिए ये सब इससे तुलना करके देखें तो और भी बहुत से भाव इसमें से निकलते हैं अपने आप उदाहरणों से भी कुछ बातों की सूचना मिलती है संकेत मिलता है और उससे भी सात्विक श्रद्धा ध्यान सुहाई जब हरि कृपा हृदय हर बसे आई पहली भी कहा था जो अस संजोग ईश जब करे तो ईश्वर की कृपा ही मनुष्य शरीर तो से ईश्वर ने दे दिया लेकिन व्यक्ति के हृदय में सात्विक श्रद्धा भी आ जाए ये भी ईश्वर की ही कृपा है जो हरि कृपा हृदय बस आई अब ये जो गाय जो है ये तो हृदय में बसने वाली श्रद्धा कोई बाहर तो होगी नहीं जैसे बाहर गाय बाहर होती है ऐसी श्रद्धा अपने अंदर है और श्रद्धा का वास अपने हृदय में होता है अपने हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है और ये अपने अंदर भगवान की कृपा से श्रद्धा उत्पन्न हुई अपने हृदय में तो शास्त्रों का अवलोकन करने लगे गुरु का उपदेश सुनने लगे ये सब होने लगा और उससे फिर ज्ञान उत्पन्न तो होने लगी फिर कहते हैं कि ये क्या हुआ कि जप तप व्रत जन नियम अपारा जे सु का है शुभ धर्म आचारा कहते तो देखो धर्म के शुभ धर्म के जो आचरण है वो तो ये है जप तप व्रत जन नियम ये सब के सब और भी सुखियों में बहुत से धर्म बताए गए वे सब जितने भी हैं ये सब ये धर्म है और ये सब धर्म क्या है तेन ये सब घास है घास जैसे गाय का चारा कर्ण के माने घास का गाय का चारा तो गाय का चारा क्या है माने गाय जो किससे परिपुष्ट होती है क्या खाती है तब तो उसका दूध बनता है तो जो उसका चारा है इसलिए श्रद्धा के लिए चारा चाहिए माने श्रद्धा परिपुष्ट होने के लिए और श्रद्धा फलवती हो इसके लिए श्रद्धा के साथ साथ व्यक्ति को जप तब व्रत जन नियम ये भी उसमें करने चाहिए जैसे गाय घास चरे ऐसे ही व्यक्ति का जो श्रद्धा है वो श्रद्धालु व्यक्ति जप करे भगवान का नाम जपे तब करे इंद्री निग्रह मनो निग्रह इत्यादि तब करे व्रत करे संयम याद रखने के व्रत रखे और यह नियम यम नियम जन नियम के माने यम नियम यम के माने सत्य हिंसा अस्त परिग्रह इत्यादि यम हो गए नियम हो गए शौच आदि स्वपन धाना आदि नियम हो गए तो इनको नियमों को यम और नियम जितने भी हैं इन सबका अभ्यास करें श्रद्धा रखे श्रद्धा के साथ साथ इनका अभ्यास करें तो धीरे धीरे करके व्यक्ति की श्रद्धा और बढ़ेगी शास्त्रों में बढ़ेगी व्यक्ति जब विषयों में लिप्त होता है माने जब इसमें ये सब नहीं कर रहा है तथा नहीं कर रहा है माने विश्व में लिप्त होगा संसार के विषय भोगों की कामना करेगा उन्हीं को भोगेगा उन्हें और और चाहेगा जब बुद्धि यहां लगी होगी तो फिर वो श्रद्धा उसकी बलोती नहीं हो सकती श्रद्धा उसकी छीण होती रहे जब उधर से चित्त को हटावे बुद्ध करे की मान इंद्री निग्रह करे मनो निग्रह करे विष्वों की तरफ न मन को जाने दे न इंद्रियों को जाने दे इस प्रकार से जब अपने अंदर करे और अपने मन को परमात्मा में लगाए जब करे नाम भगवान का जब करे और व्यवहार में सत्या आचरण इत्यादि अहिंसा इत्यादि आचरण करे तो चित्र को शांत रखे इस प्रकार से जब ये व्यक्ति साधन करेगा तो उसकी श्रद्धा बलवती होगी और शास्त्र पढ़ने के लिए अवसर भी मिलेगा सुनने का अवसर भी मिलेगा समझने के लिए बुद्धि आएगी हाँ तो शास्त्र के दोनों बातें चाहिए शास्त्र के समझने सुनने के लिए समय चाहिए और बुद्धि भी चाहिए अगर बुद्धि कनोगुनी हुई रजोगुनी हुई तो शास्त्र सुनकर के भी नहीं सुन उसमें तब भी नहीं होगी तो इसलिए ये शत्रु सब करने के लिए अपने अंदर इस योग्यता बढ़ाने के लिए शास्त्रों को समझ सके व्यक्ति को जप तप व्रत नियम ये सब अभ्यास करने चाहिए ये सब जो धर्म है धर्म का मतलब आचरण है करनी है ये व्यक्ति को करना ही चाहिए तेरीकरण और हरित चरे जब गायी जब ये हरी घास जब गाय चरे हरी हरी घास तो खाए जाए तब भाव से शिशुपाये निभाई तब ये चारा खाएगी तो उसके अंदर चारा गया पेट में गाये तो उस चारा से उसका खून मांस तो बनेगा बनेगा दूध बनेगा दूध उसके अंदर तब होगा चार ही नीचा खाएगी दूध कहां से होगा तो इसलिए जब ये चारा खाएगी तो उसके अंदर दूध बनेगा तो उसे कहते हैं कि अब दूध जो निकलेगा कि गाय के अंदर से तो उसके लिए बछना चाहिए और बछले के किसी गाय के मन में प्रेम होना चाहिए भाववश्य मैंने वक्ष जो है वो भाव रूपी वक्ष अपने दृष्टांत में तो हो गया वक्ष मैंने उसका बछला और भाव जो हो गया दाष्टान्त में मैंने फिर व्यक्ति के अंदर जो है भाव जागृत हो मैंने जैसा शास्त्रों में कहा गया तदभाव भावित हो मैंने शास्त्रों का अध्ययन करे और कोई भाव उत्पन्न न हो उसको तो फिर क्या उसमें भाव बच्चे चाहिए पाए पिन्हई तो भाव रूपी बछड़े रूपी भाव उसके अंदर उत्पन्न हो तब वो पिन्हाये पन्हाये के माने जिसे बछा जब आता है गाय के पास और वो तब गाय जो है वो हो उतार देती है थनम उसको दूध आ गया ये पनाना चलाता तब तो पन्नाई तो इसी प्रकार से जब वो भाव हृदय में आ तब तो की भी आवश्यकता है भगवत भक्ति में श्रद्धा के साथ में तो छात्रों का धीम इत्यादि किया लेकिन परमात्मा के प्रति तेन रूपी भाव उत्पन्न होना शुरू हो तब धीरे धीरे करके फिर वो उसके अंदर श्रद्धा के श्रद्धा के पेट में जो ये जब तक नियम इत्यादि से पहुंचने से जो दूध उत्पन्न हुआ वो सतल उसमें उत्पाद दूध क्या है आगे बताएंगे अभी ये कहते हैं अभी तो बछड़ा चाहिए और बछड़ा आगे तब उसको बछड़े के गाय का जो जैसे बछड़े के प्रति प्रेम होता है ऐसे ही उसको जो है वो उसके हृदय में भाव भी हो साधक के मन में और फिर कहते हैं नोई निवृत्ति पात्र विश्वास अब गाय के नोई लगाई जाती नहीं मैंने रस्सी बांध दी जाती मेरे पैर उठा तो दूध इसलिए दूध बछा रहे इसलिए रस्सी उसके पैर बांधे जाते नोई फैलाती तो नोई के मैने यहाँ कह हैं निवृत्ति नोई को निवृत्त क्यों कह दिया जिससे गाय जो टांगे न चला रहे है तो उसको बंधी रहे इसलिए व्यक्ति का निवृत्ति जो है वो भी आसक्तियों से छड़ा करके उसको जो है वो है बांधे रखे चित्त को संयम में बनाए रखे इसलिए निवृत्ति जो है उसका जो है नवी के सम्मान निवृत्ति के माने है सकाम कर्मों से निवृत्ति सकाम तो कर्मो में प्रवृत्त न हो निष्काम करना तो करें, अपने जीवन यापन के लिए जो खाना पीना इत्यादि वो करें, भगवान के लिए परमात्मा के प्राप्त की कामना तो करें, लेकिन इंद्री भोगों की कामना न करें और उनके प्राप्त करने के लिए कर्म भी न करें, <coughs> तो ये हो गया निवृत्ति हो गया ये तो कहते हैं तो लोई निवृत्ति और पात्र विश्वासा आ, और विश्वास का पात्र ले पात्र मन अब गाय के पास जाए तो कोई तो बर्तन लेकर के जाए तो उसमें दूगा इसलिए अब बर्तन क्या है विश्वास के बर्तन में गाय को दूर <coughs> मैंने विश्वास के बर्तन में गाय का दूध विश्वास आना चाहिए तो श्रद्धा के बाद में विश्वास नंबर आ जाता है अब देखो जिस कहने का के तात्पर्य केवल इतना कि व्यक्ति संयम पूर्वक जीवन जिये सदाचार के साथ जीवन जिये धर्म इत्यादि का पालन करता हुआ जीवन जीते हुए प्रशासनों का अध्ययन करे तो शास्त्र का अध्ययन करते करते उसके हृदय में जब विश्वास आ जाएगा शास्त्र का अध्ययन तो श्रद्धा पूर्वक करेगा नहीं समझ माता तो गुरु के मुख से शास्त्र को श्रवण करेगा तो ये तो होगी श्रद्धा और जब श्रद्धा के साथ शास्त्र का अध्ययन करेगा तब तो उसमें विश्वास ज्यादा होगा ये विश्वास जो वो विश्वास के माने क्या हुआ कि परमात्मा विश्वास का आलंबन है परमात्मा की परमात्मा शास्त्र जैसे कहते हैं ऐसा परमात्मा अवश्य है और ऐसा ही परमात्मा होना ही चाहिए बुद्ध स्वीकार कर ले इस बात को कि जैसा शास्त्र कहते हैं ऐसा परमात्मा निश्चय ही है अन्यथा हो ही नहीं सकता ऐसे करके जहाँ बुद्धि में दृढ़ता पूर्वक बात आ गई तो उसको कहते हैं विश्वास तो ये, ये पात्र का विश्वास जो है उसमें हो गया और निर्मल मन अहि निजी भाषा और वो मन है वो अहि अही जमाने जो गाय को दे गाय पर टोने वाला व्यक्ति है वो अहीर है आहरती आहार से जैसे आहार बना वैसे अहीर बना जैसे आहरती आहार जैसे जो कुछ हम खाते हैं आहरण करते हैं लेते हैं उसको कहते हैं आहार इसी प्रकार के दूध को जो लेता है गाय से निकालता है वो हो गया अहि तो तुलसी राशि को तो शब्द कपड़े करेंगे संस्कृत के आधार पर जो तो संस्कृत में जो तात्पर्य के जहाँ से रूप राष्ट्र जहाँ से है उसको ध्यान में रख करके बोलेंगे तो कहते हैं कि अही जो है वो हो निज़ दासा, निज दासा माना जो भगवान का दास है वो अहीर है और वो हो निर्मल मन यही निर्मल मन ही अहीर है निर्मल मन के माने है, मन शुद्ध होना चाहिए अब जब यह सब साधना करेगा जब तब व्रत नियम इत्यादि और उसमें सत्य गुण बढ़ेगा तो वह मन निर्मल हो जाएगा मन में तीन प्रकार के बातें हैं एक मन में मलता है दूसरा मन में विक्षेप है और तीसरा आवरण कहलाता है आवरण मल विक्षेप ये आवरण मल और विक्षेप ये तीनों न हो तो मन फिर निर्मल है मल हो गया मन में तो जैसे पानी में अवधारण के लिए समझ लो पानी की तरह से जैसे पानी होता है तो उसमें पानी में मिट्टी मिली हुई है तो उसमें मल हो गया पानी अगर हिल रहा है तो उसमें विक्षेप हो गया और पानी के ऊपर अगर काली जमी हुई है तो आवरण हो गया तो ये जैसे कि जल के उदाहरण है इसी प्रकार के मन में भी मिट्टी की तरह से इसमें रयोग इसमें न मिला हो तो वो स्वच्छ इसमें विक्षेप न हो तो ये स्वच्छ हो अगर फिर उसमें आवरण भी न हो तो शुद्ध निर्मल जल जैसे हो गया ऐसे मन माने मन में ये मल विक्षेप आवरण तीन हो तो ऐसा शुद्ध मन जब हो तब फिर वो हो उसमें जो विश्वास आएगा परमात्मा का वो साफ सा विश्वास आएगा तो ये कहते हैं पात्र विश्वासा और उसमें निर्मल मन अहि निर्ताशा तो जैसे अहिर गाय को दूता है ऐसे निर्मल मन से उसमें साख से निकाल करके जो साफ दूध है वो विश्वास विश्वासरूपी दूध पात्र में इकट्ठा करे विश्वास रूपी पात्र में दूध और परम धर्ममय पय और जो दूध है वो धर्ममय है परम धर्ममय है एक धर्म है एक परम धर्म है परम धर्म के माने है परमार्थ एक लौकिक धर्म है माने कि व्यक्ति को आचरण कैसे करना चाहिए उसके स्वधर्म क्या है सामान्य धर्म क्या है ये लौकिक धर्म है और परम धर्म है कर्म धर्म तो मैंने परमार्थ है कि मैं फिर उसके अंदर वैराग्य आवे भगवान में भक्ति आवे प्रेम आवे ज्ञान आवे ये सभी इस प्रकार के जो है ये धर्म ये परम धर्म है तो उसके